राष्तिय शेक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशत के केंद्रिय शेक्षिक प्रोझ द्युकी की संस्थान दोरा प्रस्तु थे छोटे बच्चों के लिए ध्वनी कारिक्रमों के शंकला बाल जगत.. बाल जगत में प्रस्तु थे कारिक्रम खेल खेल में.. दोस्तों पहचाना ये किसकी आवाजें हैं क्या कहा पक्षियों की आवाजें हैं बिल्कुल ठीक ये आवाजें पेड़ों पर चहक रहे पक्षियों की हैं दोस्तों अगर इन आवाजों को हम ध्यान से सुने तो हम पक्षियों को पहचान भी सकते हैं। अब ज़रा याद करने की कोशिश करो। हमें पक्षियों की कैसी कैसी आवाजें सुनाई देती हैं। क्या कहा। चिडियों का चहक ना। हाँ। कवों की काउं काउं। शाबाश। और कोयल की कूक। और दोस ये सभी पक्षी चिड़िया कोयल कबूतर तोता कौवा हमारे आसपास दिखाई भी तो देते हैं कोई पेड़ पर बैठा कांव-कांव कर रहा होता है तो कोई छत पर बैठा गुटरगूं गुटरगूं गुटरगूं कर रहा होता है आओ इन पकशियों की आवाजें फिर सुनें तो दोस्तों इन पकशियों की बात करते करते अब हम खेलेंगे एक खेल लेकिन इस खेल में तुम सब को भाग लेना है इस खेल में हम पूचेँगे पकशियों की कुछ पहेलियां इन पहेलियों का तुम्हें उत्तर देना है दोस्तों इन पक्षियों की हम तुम्हें आवाजें भी सुनवाएंगे और फिर देखेंगे कि कौन-कौन से पक्षियों की आवाजें सुनकर तुम ठीक से पहचान पाते हो तो करें अपना खेल शुरू हम लो भाई सुनो यह आवाज हम्म hmm, तो ये थी एक पक्षी की टैं टैं टैं अच्छा भाई अब बताओ ये कौन सा पक्षी हो सकता है क्या कहा चिड़िया नहीं नहीं अच्छा चलो इसका रंग भी बता देते हैं ये पक्षी हरे रंग का होता है हां हरे रंग का और इसकी चोच होती है लाल रंग की अच्छा अब बताओ पक्षी का नाम शाबाश अब समझ गये तुम ये तोते की ही आवास थी अच्छा लो इसकी आवास एक बार फिर सुन कर देखो और भाई अब एक पहली इस पहेली को सुनकर तुम्हें यह बताना है कि यह पहेली किस पक्षी के लिए हो सकती है तो लो सुनो गुटरगूं गुटरगूं गुटरगूं जब भी आए करे गुटरगूं करे गुटरगूं गुटरगूं गुटरगूं गुटरगूं जब भी आए करे गुटरगूं करे गुटरगूं गुटरगूं गुटरगूं गुटरगूं और इनक कोई बात सूझती बात बात में करे गुटरगूं गुटरगूं गुटरगूं और इनक कोई बात सूझती बात बात में करे गुटरगूं गुटरगूं गुटरगूं भाई इस पहेली में ये तो हमने बता ही दिया कि ये पक्षी गुटर गुं करता है। बताओ तो, ऐसा कौन सा पक्षी है, जो गुटर गुं करता है। हाँ, हाँ, शाबाश, कबूतर, तो अब आओ, तुम्हें सुनवाते हैं, किसकी आवाज। कबूतर की आवाज। दोस्तों कबूतर डरपोक पक्षी तो है ही आलसी भी बात है मजे की बात तो यह है कि जब कभी कबूतर अपने सामने कोई खतरा देखता है तो उड़ने की बजाय अपनी आंखें बंद कर लेता है <laughs> ऐसा करके वो समझता है कि खतरा दूर हो गया दोस्तों यह तो थी बात कबूतर की अब सुनो एक और पहेली कूद कूद कर दिन के लाती कूद कूद कर दिन के लाती सुंदर का घोंसला बनाती सुंदर का घोंसला बनाती दाना पानी सूच में रख कर की की करती आती जाती अरे दाना पानी सूच में रख कर की की करती आती जाती ई ई जी जी कू कू जी जी टी टी हम्म सोचो शाबाश पर ठहरो अपना उत्तर बताने से पहले ये आवाज भी सुन लो क्या यह वही पक्षी है जो तुम सोच रहे हो अब बताओ यह किसकी आवाज है बताओ चिड़िया की शाबाश दोस्तों कई बार घर के किसी कोने में या कहीं दीवार के ऊपर तुमने एक चिड़िया का घोंसला देखा होगा लेकिन क्या तुमने कभी चिड़िया को घोंसला बनाते देखा है बहुत मेहनत करनी पड़ती है बेचारी चिड़िया को अपनी चोंच में एक-एक तिनका ले-लेकर आती है ढेर सारे तिनके इकट्ठे होने पर बनता है उसका घोंसला इसी घोंसले में वो अपने अंडे भी रखती है और चैन से रहती है और अब सुनो ये आवाज इसे सुनकर पहचानो कि ये किस पक्षी की आवाज है हां भाई बताओ कौन से पक्षी की आवाज है ये <laughs> लगता है यह आवाज तो तुम्हारी जानी पहचानी है है ना यही बात खैर कोई बात नहीं जिस पक्षी की तुमने आवाज सुनी अब उसी की हम सुनواتے हैं एक पहेली इसे सुनकर तुम्हें जरूर याद आ जाएगा कि तुमने अभी किस पक्षी की आवाज सुनी थी डाल डाल पर आती जाती मधुर सुरीली तान सुनाती अरे डाल डाल पर आती जाती मधुर सुरीली तान सुनाती मीठा मीठा गाना गाकर अपनी सारी बात सुनाती हां मीठा मीठा गाना गाकर अपनी सारी बात सुनाती अच्छा दोस्तों अब बताओ इस पक्षी का नाम शाबाश अब पहचान गए तुम इस पहेली का जवाब है कोयल और इससे पहले जो आवाज तुमने सुनी थी वो भी कोयल की ही थी अब अगर तुम्हें कोयल की आवाज फिर सुनवा दी जाए तो कैसा लगेगा हम अच्छा अच्छा भाई तो लो फिर सुनो कोयल की सुरीली आवाज लेकिन दोस्तों अगली पहेली तो बहुत ही आसान है हां बहुत आसान तो लो पहले सुनो ये पहेली किसी को उसका बोलना भाता देखो उसका ओलिना भाता फिर भी अपना राग सुनाता फिर भी अपना राग सुनाता रंग है उसका काला काला रंग है उसका काला काला कांव-कांव करता जाता कांव-कांव करता जाता अब जरा बताओ तो यह कौन सा पक्षी है अरे वाह शाबाश तुमने बिल्कुल ठीक उत्तर दिया है कौवा और भाई अब यह पहेली हरी मिर्च वो क्या वह खाता हरी मिर्च वो चाव सिखाता हरा हरा ही रंग उसका हरा हरा, हरा ही रंग उसका लाल चोंच से करता टें टें हां लाल चोंच से करता टें टें जो वो सुनता रटता जाता वो वो सुनता रटता जाता हम्म लगता है ये पहेली थोड़ी मुश्किल है है ना लेकिन तुम इस आवाज को सुनकर जरूर पहचान जाओगे कि हरे रंग का वो कौन सा पक्षी है जो हरी मिर्च बड़े चाव से खाता है हम्म शाबाश बिल्कुल ठीक यह तोते की ही आवाज है लाल लाल चोंच वाला हरा हरा तोता भाई अब जब कभी इन पक्षियों की तुम्हें आवाजें सुनाई देंगी तो तुम फौरन इन्हें पहचान जाओगे है ना तो ठीक है हम एक बार फिर उनकी आवाजें सुनाते हैं लो सुनो कबूतर की आवाज अब सुनो कोयल की आवाज और यह है चिड़ियों की आवाज भाई अब आई तोसे की आवाज और दोस्तों यह है कौवे की आवाज तो दोस्तों अब जब भी तुम इन पक्षियों की आवाजें सुनोगे तो सुनते ही बता दोगे कि यह कौवे चिड़िया तोते कोयल और कबूतर में से